जिज्ञासन आत्मस्थं केवल पर संगम्य निर संगम्य स्निस्व नि वस्तु बुद्धि यथा वस्तु बुद्धि यथारम यथा जिज्ञासा पूर्वक अपने अंत में स्थित अद्वितीय परमात्मा को जानकर अन्य पदार्थों में जो सत्य बुद्धि हुई है उसे धीरे धीरे मिटा देनी चाहिए जिज्ञासा पूर्वक अपने अद्वैत पर परमात्मा को जानते जाना चाहिए और अन्य वस्तुओं में जो सत्य बुद्धि हुई है अन्य व्यवहार में जो सत्य बुद्धि हुई है अन्य परिस्थिति में जो सत्य बुद्धि है उसको हटाते जाना चाहिए पूर्वक ब्रह्म की जिज्ञासा भगवान वेद्यास जी ने कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में लिखा तुम्हें कुछ जानना है तो उस ब्रह्म को जाना जिसको जानने से फिर कुछ जानना बाकी नहीं बचता जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं हो, होता ऐसा गीताकार ने भी कहा तो ब्रह्म की जिज्ञासा उस पर ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा हेतु अन्य पदार्थ जो दिखते हैं सोचे जाते हैं उसमें से सत्य बुद्धि हटानी चाहिए हकीकत में वे सत्य नहीं है सत्य हो तो सदा रहे सदा तो रहते नहीं सारा स्वप्नवत बीता जा रहा है तो हम अंतर्यामी परमात्मा में क्यों नहीं ठहर पाते हैं कि हमें जगत सच्चा लगता है परिस्थितियां सच्ची लगती हैं तो परिस्थितियां जब तक सच्ची लगती है जगत सच्चा लगता है तो सत्य स्वरूप परद परमात्मा में हमारा मन प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है तो आज का श्लोक हमें समझाता है कि जिज्ञासा पूर्वक अपने अंतःकरण में स्थित अद्वितीय परमात्मा को जानकर, कर जिज्ञासा पूर्वक प्रयत्न पूर्वक जानने की इच्छा तीव्र रखे तब ही, जब तक ब्रह्म परमात्मा को जानने की तीव्र जिज्ञासा नहीं हुई तब तक चाहे परमात्मा स्वयं साकार रूप लेकर प्रकट हो जाए अथवा अद्वैत ब्रह्म तो ठोस भरा है जिज्ञासा न होने के कारण उसका साक्षात्कार नहीं होता है जो सर्वव्यापक ईश्वर है और आज तक दिखता नहीं तो जिज्ञासा की कमी है तो जिज्ञासा पूर्वक उस अद्वैत ब्रह्म को जानकर जगत की सत्यता सत्यता की वासना को हटाते जाए एक एक करके हटाते जाए श्री जी ने कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न परमात्मा का भजन सत्य है जगत स्वप्न है तो स्वप्न जब चालू होता है तो स्वप्न की चीजें सच्ची लगती है लेकिन स्वप्न से हम जगते हैं तो स्वप्न की चीजें मिथ्या लगती है तो जैसे स्वप्न में से प्रति पंचदशी कार ने कहा कि जिज्ञासु को प्रतिदिन नींद में से उठकर शांत भाव अपने मन से पूछना चाहिए की कौन उठा पता चलेगा कि चैतन्य तो जो क्यों है शरीर जड़ है तो मन तो उठा जिस मन ने सपना देखा है उस वक्त सपने को सत्य समझा है तो जैसे सपने में से उठकर रात्रि के नींद से उठकर सपने से उठकर, फिर इस जगत में आता है तो जैसे सपने को सपना समझ लेता है ऐसे इस जगत को सपना समझूंगा इस जगत के स्वप्न तुल्य करना चाहिए तो जैसे रात्रि के स्वप्ने ऐसी उठा तो उसको स्वप्न माना ऐसे इस इस संसार को सपने के साथ तुलनात्मक करते जाएं समय की धारा में सब बहा चला जा रहा है सुख दुख अपना पराया मान अपमान अच्छा बुरा सब बहा जा रहा है लेकिन नादानी से ब्रह्म जिज्ञासा हो नहीं पाती तो जो बहा जा रहा है वो सच्चा लगता है जो मिथ्या है झूठा है वो सच्चा लगा जा रहा है और जिसकी सत्ता से दिखता है उस मैं का पता नहीं तो जिससे दिखता है जो शाश्वत है जो सदा है जो अमर है जो अपना आपा है उसका पता नहीं जो नश्वर है बदलने वाला है पराया है परिस्थितियों में चक्रावे में आ जाता है उसकी आस्था छूटती नहीं क्यों नहीं छूटती कि वो सत्य लगता है बोले भजन में मन नहीं लगता मन शांत नहीं होता भजन में उसलिए मन नहीं लगता कि इस जगत को सच्चा माना है मान अपमान को यश अपयश को सच्चा माना है सुख दुख को सच्चा माना है संसार के परिस्थितियों को सच्चा माना है हालांकि वो सच्ची है नहीं लेकिन सत्यता ऐसी गुस्सी है कि बैठेंगे तो भी मन उन्हीं का चिंतन करेगा जैसे सपना देखा और आंख खुल गई तो सपने की चीजों का मूल्य हट गया सपने की चीजों का मूल्य हट जाने से फिर दिन में याद नहीं आता कि रात को बढ़िया स्वप्न देखा था रसगुल्ला खाया था आँखें बंद करके फिर रात के रसगुल्ले खाने नहीं जाते हो आखे बंद करके सोते सोते भी रात का स्वप्न अगर आप दिन को सो रहे हैं तो ऐसा नहीं करते रात को जो लिया था दिया था ऐसा फिर हम ले दें ऐसा नहीं होता क्योंकि सपने को हमने सपना समझ लिया है इसलिए दिन में रात्रि के सपने की परिस्थितियों को फिर से लाने की इच्छा नहीं होती उनको चिपकने की इच्छा नहीं होती नहीं होती कैसे कि उसको मिथ्या समझ लिया उसकी सत्यता हटा दी है जैसे रात्रि के सपने की सत्यता हट जाती है तो दिन को आपको उसके सपने के प्रभाव से मन इधर उधर दौड़ाना रोकना नहीं पड़ता है न दौड़ाना पड़ता न रोकना पड़ता है न दौड़ता है उधर न रोकने की जरूरत पड़ती है आप सावधान हो जाते स्वाभाविक हो जाते ऐसे ही ब्रह्म जो हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष उनके अंत में ये पूरा संसार मिथ्यात्व संसार का मिथ्यात्व स्थित हो जाता है ज्ञान हो जाता है विचार करते करते इसका मिथ्यात्व प्रमाणित हो जाता है तो शास्त्र से मिथ्यात्व प्रभाव प्रमाणित है इतिहास से मिथ्यात्व प्रमाणित है और अपने अनुभव से मिथ्यात्व प्रमाणित है इसमें शास्त्र प्रमाण है जगत मिथ्या है उसमें शास्त्र प्रमाण है जगत मिथ्या है इसमें इतिहास प्रमाण है क्या से सौ साल पहले कौन थे उससे दो सौ साल पहले पांच सौ साल पहले हजार दो हजार पांच हजार दस हजार वर्ष पहले भी तो कोई पृथ्वी पे होगा मेरा तेरा करता होगा अब जहां जिस जमीन पर हम लोग बैठे हैं आश्रम है दो सौ वर्ष पहले इधर और कोई बैठा था पचास वर्ष पहले और कोई था तीस वर्ष पहले कोई और था और हो सकता है तो तीन वर्ष के बाद दो सौ वर्ष के बाद तो क्या बीस पच्चीस वर्ष के बाद हम लोगों में से हम न हो और कोई हो तो बदलता जाता है बदलता जाता जैसे सपना बदलता जाता ऐसे ही बदलता जाता तो भौगोलिक दृष्टि से भी तो बदलाहट है मौजूद है ऐतिहासिक दृष्टि से देखो तो बदलाहट है मिथ्या तो है और अपने अनुभव से देखो तो बचपन बदल गया जवानी बदल गई कल का दुख सुख बदल गया दुख जिस समय आया था उसका बड़ा प्रभाव था सुख जिस समय आया था बड़ा प्रभाव था बच्चे के शादी विवाह का जब दिन था तो बड़ा प्रभाव चाले लगा दो चार दिन के बाद सब फिका हो गया दिवाली आने वाली है तो बड़ी होश और हो रहा था मन में ये करेंगे बनायेंगे जायेंगे ये ये जाएंगे करे अब देख हो सब सब समय की सरिता में बह गया तो देखत नैन चलो जग का मांगू कछ स्थिर न रहा देखते देखते देखत, आँखों के देखते ही जगत की परिस्थितियाँ बदल रही है तो कौन सी परिस्थिति की इच्छा करूँ कौन सी अवस्था की इच्छा करूँ कौन से पदार्थ की इच्छा करूँ कौन से सुख की इच्छा करो या कौन से दुख मिटाने की इच्छा करो समय की धारा में सब बहा जा रहा है एक शिष्य ने गुरु की चाकरी की और बोला गुरु महाराज आप तो समर्थ हैं ज्ञानी हैं जोगी हैं भक्त हैं महाराज आपकी महिमा परम्पार है मुझसे दुनियादारों का दुख देखा नहीं जाता है और आप अगर कृपा करो तो बस लोगो के दुख मिट जाए ले बेटा हम तो क्या कृपा करें हम तो बाबा जी इसलिए बने कि लोग रास्ता देख ले दुख मिटाने का लेकिन लोगों को दुख मिटाने की रुचि नहीं बोले बाबा जी कोई दुखी रहना नहीं चाहता दुख मिटाना चाहते बोले किसके दुख मिटाने बोले सबके मिटा दो बाबा जी ने कहा सबके तो दुख मिटा दे सब चाहते हैं बोले चाहे चाहे न चाहे आप मिटा दो गुरु जी कृपा कर के तो सबके दुख के कितने होंगे कैसे होंगे सारे दुख देखे जाए तो तीन प्रकार के होते हैं कुछ दुख ऐसे होते हैं जो भूतकालीन होते हैं कुछ दुख ऐसे होते जो वर्तमान में होते हैं और कुछ दुख होते हैं जो भविष्य में आने वाले होते हैं इन सब दुखों को तीन काल में बांट दिए जा सकते हैं तर प्रकार दुख हो ने भूत काल दुख हो। कोई होगा दीधी हो कहीं धमकी आप कहीं कहू हो कर लगन में ना आया हो लगन में आवानी ना पाड़ी हो गए कई हो भूतकालीन दुख कोई वर्तमानी कारुण। वर्तमानी कारुण। वर्तमान कालिक वर्तमान वर्तमान काल के दुख और कोई भविष्य कालीन दुख तो समझ का जरा सा सतउउपयोग कर लो तो दुख अपने आप सबके मिट जायेंगे जो भी इसका उपयोग करेगा उसके दुख मिट जायेंगे तो ध्यान से सुनो हाँ गुरु महाराज भूतकाल के दुख जो भूतकाल बीत गया उसके दुख है उसको सत्य न मानो उसका चिंतन न करो तो वो दुख का कोई महत्व नहीं फलाने आदमी ने, ने गाली दिया ऐसा विचार मत करो दे दिया तो दे दिया चली गई बात अपमान हो गया तो हो गया किसी दिन बचपन में भूख लगी थी और फलाने भाभी ने रोटी नहीं दी थी भाई ने जरा डांट दिया था या माँ ने जरा थप्पड़ मार दी थी अब वो चार साल पहले की बात याद न करो तो अभी कोई दुख नहीं जय श्री कृष्ण कही दो तो वीती गये ते सत्य न मानो तो यू कोई दुख नहीं भूत काल तो भूत काल थे भविष्य न दुख भविष्य आयुज नहीं भविष्य न दुख न कोई ठिकाणा नहीं तो अत्यारन नुख मटाड़ो एट भूत ने भविष्य उज्जवल थी जाप जी चलो वर्तमान न दुख मटा तो के आज अत्य तारी उम्र के लिए थे मारी उमर बत्स वर्ष तीन महीना बतरीस वर्ष तरह महीना भूत काल मैं गया बतीस वर्ष तरह महीना चौथो दाड़ो भविष्य मो बीस वर्ष तीन महीना दो दिन भूत काल में है और चौथा दिन भविष्य में है तो तीसरा दिन है वर्तमान तो आज का दिन वर्तमान है आज का वर्तमान दिन है तो अभी दिन का एक बजा है एक बज के दो मिनट हुए हैं तो एक बज कर एक मिनट तो भूतकाल में गुम सड़क गया और एक बज के तीन मिनट भविष्य में खड़ा है तो एक बज कर दूसरी मिनट के दुख मिटाने की बात करो जय श्री कृष्ण बज कर दूसरी मिनट जो चल रही उसके दुख मिटाओ उसमें दूसरी मिनट में 30 सेकंड तो भूतकाल में गुजर गए और 25 सेकंड बाकी के भविष्य में खड़े हैं बाकी के पांच सेकंड का ख्याल करो पांच में से तीन तो भूतकाल में है और महाराज एक भविष्य में गया अब बाकी वर्तमान सेकंड का ध्यान रखो और तुम्हारे देखते देखते सेकंड बीतती है ऐसे ही दुख सुख बहे जा रहे खाम खाम में दुखी हूँ मैं चिंतित हूँ मेरा क्या होगा तू मैं को जानता नहीं है जयराम जी अपनी असली मय को जानता नहीं है इसलिए मिथ्या शरीर को मिथ्या व्यवहार को मिथ्या सुख दुख को सच्चा मानकर दुख बना लेता है दुख है नहीं ऐसी मान्यता है हो गई कि ये करूं तब सुखी इतना करूं तब सुखी यहाँ जाऊं तब सुखी लेकिन अपने को जानूंगा तब सुखी होऊंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं तो अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेद व्या ने कहा यहाँ भागवत कार कहते हैं कि जिज्ञासा पूर्वक अपने अंत में स्थित अद्वित परमात्मा को जानकर अन्य पदार्थों में से सत्यता हटा ले अद्वैत परमात्मा माना दो नहीं है द्वैत नहीं है देखने के रूप अनेक है देखने वाला एक है सुनने के शब्द अनेक है सुनने वाला एक है चखने के स्वाद अनेक है लेकिन भ्रष्टा एक है मन के संकल्प विकल्प अनेक है लेकिन उसका दृष्टा एक है बुद्धि के निर्णय अनेक है लेकिन उसका दृष्टा एक है सपने अनेक लेकिन सपने का दृष्टा एक जिसने चार साल पहले सपना देखा उसी ने तो चार दिन पहले सपना देखा और उसी ने चार घंटे पहले सपना देखा तो सपने बदल गए सपने बदले हुए थे और स्वप्ने का समय बदल गया स्वप्ने बदल गए स्वप्न के वक्त के दुख सुख बदल गए लेकिन उसको देखने वाला एक था एक तो वो एक अद्वितीय जो ब्रह्म है वो मैं आत्मा हूँ एक हूँ अद्वितीय हूँ आत्मा हूँ जब तक ऐसा अद्वितीय ज्ञान नहीं हुआ तब तक भय बना रहेगा चिंता बनी रहेगी भय करवटें बदलता रहेगा भय जगाए बदलता रहेगा भय जाएगा नहीं जब तक ये आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक दुख और भय जड़मूल से नहीं जाएंगे ये जगह बदलते रहेंगे अवस्थाएं बदलते रहेंगे लेकिन मौजूद रहेंगे एक थे जुन्निद मिया उसको भय लगता था कि यहाँ कब्रिस्तान से मुझे गुजरना पड़ता और मैंने सुना है कि बाबलिया भूत रहता है इमली में और बाबा जी मुझे बहुत डर लगता है हालांकि मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरे मन में ऐसा दुराग्रह नहीं कि मैं मुसलमान और हिंदू मैं तो बाबा जी आपको मानता हूँ आसाराम जी महाराज मैं आपको मानता हूँ खुदा कसम खा के बोलता हूँ लेकिन हमारे वाले इधर आने में जरा हमारी मस्करी करेंगे उस मैं बुधवार इतवार के सिवा आता हूँ चुपके से आता हूँ ठीक है आ गए तो ठीक है तो क्या बात है बाबा जी मुझे डर बहुत लगता है हम जहां से जाता हूँ बड़ी इमली है और पास में कब्रस्तान है हमारे गाँव के और महाराज मुझे भूत का बड़ा डर लगता है बाबा जी ने क्या करा कि बोले भूत का डर लगता है तो भूत को भगाने में मेरे पास वीआईपी कोटा का मंत्र है तो चिंता मत कर बाबा जी ने कागज में एक बहुत मंत्र जरा विधि विधान से लिखा कुमकुम तिलक कर दिया ताबीज में डाल दिया उसको ये महत्वपूर्ण लगे ऐसा बाबा जी ने थोड़ा नाटक कर दिया और वो कागज का टुकड़ा उल्टा देव पलटक सा उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया देव सच नाम आदेश गुरु का मंत्र साचा फुरो वाचा ईश्वरी वाचा पिंड काचा छू पूजो कुछ होता है टूड़ा फूणा सब कर दिया वो में डाल दिया कागज कागज ताविज में डाल दिया और बोला के देख जुने दिया इसको तो अगरबत्ती करना गूगल का धूप करना हो जाए तो चंदन का कभी टिल्ला कर देना और इस ताविज को गले में बांध देना ये ताविज बांधा रहेगा तो भूत तो क्या जिन्ह क्या भूत प्रेत तो क्या ब्रह्म राक्षस भी तेरा पीछा नहीं कर सकता ऐसा है अला बांधू बला बांधू जल बांधू थल बा तेज बांधु पृथ्वी बांधू आकाश बांधू पाताल बांधू एकदम ऐसा बस वी कोटा का मंत्र है उसके मन में आस्था हो गई बाबा जी ने जैसा बताया ऐसी विधि घर जाकर करके महाराज उसने गले में पहर लिया गले में पहर लिया देखा के जाऊ अब अब तो भूत मेरा कुछ बिगाड़ेगा तो नहीं दोपहर के समय गया दोपहर के समय गया ताविज पास में है देखा कि अपना कुछ नहीं बिगड़ा ताविज अपने पास कभी शाम के समय जाता है कभी फिर धीरे धीरे रात्रि को भी गुजरने लगा लेकिन उसको तसल्ली होती गई कि ताविज मेरे पास है अब अपना कुछ नहीं बिगड़ सकता एक दिन रात को बारह बजे भी घर चला आया भी कुछ नहीं बिगड़ा उसको तसली हो गई कि ताविज मेरे पास है तो मेरा भूत प्रेत कोई कुछ बिगाड़ी सकता महाराज रात जब सोता था न तो कभी कभी हाथ ताविज पे रखता था कोई निकाल न ले स्नान करता था तो भी ताविज कोई चुरा ना ले, ले न जाए किसी से बात करे तो बार बार हाथ ताविज पे चला जाता क्योंकि बड़ी कीमती चीज है इसी से जीता हूँ तो एक भूत का भय गया तो दूसरा ताविज न चला जाए उसका भय घुसा गया भय ने जगह बदली भय गया नहीं ऐसे ही हम लोग कोई नेता से संबंध रखते हैं कि धन ज्यादा हो गया कहीं नेता काम में आएगा नेता किसी जनता से संबंध रखता है ऐसे संबंध रखे कभी काम में आएगा उससे संबंध रखे कभी काम में आएगा उससे संबंध रखे कभी काम में आएगा ऐसा करके हम मीठे संबंध अंदर से तो कुछ होता है इच्छा और बाहर से मीठे संबंध बनाते हैं तो मीठे संबंध बनाने में आर्टिफिशियलता होती तो संबंध बनाने का सुख नहीं मिलता और अंदर भय रहता है जय जय तो हम लोग क्या है कि मिथ्या जगत की सत्यता नहीं छोड़ पाते हैं बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश बहुत पसारा जिन की आवे भी गए निराशे जिस देह पर भरोसा नहीं है उसमें इतनी आस्था है उसमें इतनी आस्था क्यों है कि जगत को सच्चा मानते देह को सच्चा मानते और जो वास्तविक सत्य है उसका पता नहीं तो स्थल देह नश्वर है बदलता रहता है और सूक्ष्म देह मिथ्या है क्योंकि कल्पनाओं से भरा है कल्पनाओं का पुंज सूक्ष्म देह और पांच भूतों का पुंज ये स्थूल देह तो पांच भूतों में भी रोज पांच भूतों का पड़ता रहता रोज आता जाता रहता है उसलिए वो मिथ्या है नश्वर है और सूक्ष्म देह कल्पनाओं का पुंज है इसलिए वो नश्वर है तो स्थूल देह मिथ्या है और सूक्ष्म देह नश्वर है तो दोनों में आस्था निकाल दो तो आप शाश्वत है सूक्ष्म देह के सूक्ष्म विचार और निर्णय बदलते रहते हैं और स्थूल देह के स्थल कर्ण बदलते रहते हैं इसमें आप इनकार नहीं कर सकते तो जिनका स्वास्थो स्वास्थ्य और मिनटो मिनट बदलाहट होता है आपको पता नहीं कि आपको अभी जो विचार आया पांच मिनट के बाद कौन सा विचार आएगा खबर है तो जो बीत गया उसका आपको पता नहीं और जो आएगा उसका आपको पता नहीं लेकिन आप तो हैं दो दिन पहले जो थे वही आज हैं और दो मिनट के अभी जो हैं दो मिनट के बाद भी आप ही रहेंगे तो ये सब आने जाने वाले जो आने जाने वाले हैं उसको आने जाने वाला समझ लीजिए और आप जो रहने वाले हैं उसको अहम ब्रह्माष्टमी के रूप में स्वीकार लीजिए वो मैं हूँ देहो अहम नहीं पटेलो अहम नहीं गुजराती हम नहीं अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं ब्रह्म जो एक अंत में है अनेक अंत में वही का वही है वो मैं हूँ ऐसा अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते करते अथवा श्वासोश्वास को जिस चैतन्य की सत्ता से स्पंदन मिलता है उसमें आराम पाते पाते अपने जीवन को पहचान लीजिए मुर्दे को मैं मानने की गलती छोड़ दीजिए धीरे धीरे अपने संस्कारों को सुसज्ज करते जाओ ब्रह्म भाव को और देह के लक्षणों को देह के रंग को चमड़े के रंग को अपना रंग मानने की गलती हटाते जाओ मैं सारी दुनिया को सबको रंग देने वाला हूँ मेरे को कोई रंग नहीं मैं रंग का दाता हूँ मैं रंग से रंगता नहीं लेकिन मेरे से सारे रंग रंगते मैं भावों से भिजता नहीं लेकिन मेरे द्वारा सारे भाव भिजते तो एक होता है क्रिया का सुख दूसरा होता है भावना का सुख तीसरा होता है विकल्प समाधि का सुख क्रिया के सुख से भोगी लोग क्रिया के सुख में उलझे हैं और थोड़ी देर में थक जाते हैं और भोगी आप तो थकता है लेकिन जिसके संपर्क में आता है उसको भी धन से शरीर से विचारों से थका देता है तो भोगी क्रिया के सुख में उलझता है भक्त भावना के सुख में जीता है कर्मी भविष्य की कल्पना के सुख में जीता है लेकिन योगी सविकल्प समाधि के सुख में पहुँचता है और सविकल्प समाधि के सुख से निर्विकल्प समाधि का सुख ऊंचा है और निर्विकल्प समाधि के सुख से निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार ऊंची चीज है निर्भाव जपे सकल भाव प्राणी तक उस निर्भय तत्व का जिसको साक्षात्कार होता है उसके आगे सारे लक्षण और सारे ग्रहों को जख मार कर सीधा हो जाना पड़ता है तो आज का श्लोक हमें बताता है की मिथ्या जगत का स्थूल देह का सूक्ष्म देह का सत्य भाव हटाते सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा करें कई लोग बोलते बाबा जी अब कृपा करो स्विच आन कर दो हमारे अंदर साक्षात्कार हो जाए दया करो साक्षात्कार कराने के लिए हर रोज मैं चिल्लाता हूँ लेकिन आप सुनकर उस बात को सूक्ष्मता से पकड़ते नहीं मैं हर रोज साक्षात्कार की कुंजियाँ बांटता हूँ फेंकता हूं। आप पूंजियों को निहारते थोड़ी देर मजा लेते फिर आप इतने ईमानदार हैं इतने सच्चे हैं कि साधु बाबा की चीज कौन चुराए फिर आप वापस रख के चले जाते भगत जगत को ठगत है भगत को ठगे न कोई एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। भक्त का मतलब है जो चैतन्य आत्मा से विभक्त नहीं होता है संसारी को धन मिलता है तो तिजोरी की ओर निहारता है अथवा छो से बमणा के तरफ आइडिया लगाता है और सत्ता वाले को सत्ता मिलती है तो अपने इर्द गिर्द के चमचों की तरफ निहारता है लेकिन संत को भक्त को जब खजाना मिलता है तो वो तो लुटवाने को घूमता है लेकिन लोग इतने सच्चे ईमानदार हैं कि संतों के खजाने को क्या लुटना बेचारे इतना मेहनत करके ज्ञान पाया और वो अपन लेके चले आए ठीक नहीं आप बहुत ईमानदार आदमी है और फिर रोज आकर कहते हैं की आप दया कर दो साक्षात्कार हो जाए अरे तुम सदा साक्षात्कार हो सतत साक्षात है और साक्षात हो नहीं सकता एक होता है परोक्ष दूसरा होता है अपरोक्ष और तीसरा होता है साक्षात अपरोक्ष देखो अमेरिका नहीं देखा उसके लिए अमेरिका परोक्ष है स्वर्ग नहीं देखा उसके लिए स्वर्ग परोक्ष है मोटेरा आश्रम नहीं देखा उसके लिए मोटेरा आश्रम परोक्ष है अब मोटेरा आश्रम में आ गए योग वेदांत आश्रम में आ गए तो क्या हो गया अपरोक्ष अब परोक्ष नहीं हुआ के अपरोक्ष हो गया अपना स्वरूप साक्षात अपरोक्षना है अब इस किताब को देखना है, किताब नहीं थी तब तक परोक्ष थी किताब अब सामने आ गई तो अपरोक्ष हो गई तो ऐसा तुम्हारा आत्मा नहीं कि वो सामने आ जाए अपरोक्ष हो जाए नहीं किताब को देखना है तो प्रकाश चाहिए आंख चाहिए मन चाहिए और मैं चाहिए अब आँख को देखना है तो न प्रकाश चाहिए न किताब चाहिए केवल मन चाहिए तो आंख को देखेगा कि आंख देखती है कि नहीं देखती है अगर मन को देखना है तो केवल मैं चाहिए और मैं को देखना है तो साक्षात अपरोक्ष मैं है जय जय वो साक्षात अपरोक्ष है उसको हम नहीं देख पाते उसका मतलब यह है कि जो सदा साक्षात अपरोक्ष है उसमें स्थिति नहीं होती इसका कारण है स्थल देह को मैं मानने की गलती है सूक्ष्म शरीर के विचारों को मेरा विचार मानने की गलती है तो आज का श्रीमद् भागवत के ग्यारहवे स्तन का दसवीं अध्याय का ग्यारहवा श्लोक कह रहा है कि जिस जिस जिज्ञासा पूर्वक अपने अंत कर्ण में स्थित अद्वितीय परमात्मा को जान अन्य पदार्थों में जो सत्य बुद्धि हुई है उसे धीरे धीरे मिटाते जाना चाहिए बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश हार्ड बजा हार्ड बड़ा हरी भजन कर द्रव्य बड़ा कछुदे अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल है। दूसरे का उपकार करो चाहे न करो कम से कम अपना उपकार तो करो अकल बड़ी है तो अपने सत्य स्वरूप को जानो और मिथ्या स्वरूप का जो खोफा हुआ है पर उसको हटाओ गुलाम नबी आ रहा था पूनम की रात थी जंगल में कहीं गया था लौटते समय देखा कि कुएं में चांद रमजान का महीना और कुएं में चांद लोग उपवास कैसे खोलेंगे आगेवान था समाज सुधारक था उसने बोला चांद तू चल तू चल तो अंदर कुएं में से आवाज आया तू चल उसने बोला मैं नहीं आता तू चल तो कुए का प्रति ध्वनि हुआ मैं नहीं आता तू चल तो फिर गुलाम नबी कहता नहीं कैसे आता लेकर ही जाऊंगा तो अंदर से आवाज आए लेकर ही जाऊंगा बोले तू क्या ले जाएगा अंदर से वही आवाज आए तू क्या ले जाएगा बोले मैं नहीं ले जाऊंगा अब देख तेरे को लेकर ही जाऊंगा तू जाए तेरे को लेकर जाऊंगा तभी तो हमारे जात वाले बेचारे रोजा खोलेंगे मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ समाज का बड़ा आगेवान आदमी हूँ और आगे को बड़ी चिंता होती दूसरों को सुधारने की दूसरों के भला करने की अपना भला तो अभरा पे रह जाता है जय जय। महाराज इधर उधर से रस्सा लाए और फांसा बनाया और कुआं को कुआं में डाला फांसा डाला गुलाम नबीर ने कुआं में चांद को बाहर निकालने के लिए देव योग से किसी चट्टान में वो फांसा फंस गया फंस गया फिट हो गया अब गुलाम नबीर दोनों हाथ का जोर लगाकर गड़गड़ी पर खींचता की यार कुछ भी हो है तू मोटा ताजा भारी है लेकिन मैं भी गुलाम नबीर हूं और समाज का आगेवान हूं पूरे दुनिया का ठेका लेके घुमा हूं तो तेरे को अब अब नहीं छोड़ूंगा बराबर बर झटका मारता गया लेकिन वो फांसा फिट होता गया बोले कुछ भी हो तू नहीं निकले ऐसा नहीं हो सकता खुदा खैर करे तो बंदा लैर करे लाइ लाई लिदा में हिम्मत ऐसा करके श्वास लिया हम भर भवक का धमा धाम ऐसे युद्ध के मैदान में डट गया महाराज सरसा को जोर से दो पांच झटके मारे हर आगे बेवकूफी का जोश भी अपना होता है एक दो तीन चार ऐसे झटका मारा झटके मारते मारते मारते रस्से में कहीं तेड़ पड़ गई बीच में और एक जोर का झटका मारा तो महाराज रास्ता टूट गया पीठ के बल से गुलाम नबीर जा गिरा थोड़ी देर के लिए तो मूर्छित हो गया आंखें बंद हो गई तो मूर्छा जब खुली आंख खुली तो देखा के चांद आकाश में पहुंच गया बोले भले सिर पे चोट लगी पीठ में थोड़ी चोट लगी कमर टूटी है लेकिन यार तेरे को लाके के आसमान में हमने रख दिया तो सही आखिर मैं गुलाम नबी हूँ तालियां तो हम बजाते लेकिन हम गुलाम नबी के पड़ोसी हैं बिल्कुल है। होता प्रकृति में है होता पांच भूतों में है, लेकिन हमने कि छोकरे को बड़ा किया लड़की को शादी कराया लड़के को शादी कराया बहू को गहने दिलवाए बेटे को ये कर दिया वो ओ, कर दिया और मैं को तो जानता नहीं